संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में हिंदी दिवस पर प्रस्तुत है सजीवन मयंक की कविता अपने पन की चली हवाएं अपने पन की चली हवाएं हिंदी के श्रृंगार से हिंदी के स्वर बुला रहे हैं साथ समंदर पार से आज विश्व में हिंदी के प्रति बढ़ने लगा लगाव है एक मात्र भाषा है जिसमे सर्वधर्म संभाव है हिंदी इतनी सहज कि इसको सब अपनाते प्यार से हिंदी के स्वर बुला रहे हैं साथ समंदर, समंदर पार से सकल विश्व साहित्य आजकल हिंदी में उपलब्ध हैं हिंदी के बढ़ते प्रचलन से हर भाषा स्तब्ध है, है। प्रगति पथ पर देश है। चला है हिंदी के विस्तार से हिंदी के स्वर बुला रहे हैं साथ समंदर पार से वही देश उन्नत होता है जिसकी भाषा एक हो उसको जग सम्मानित करता जिसके पास विवेक हो अनजाने अपने हो जाते हिंदी के व्यवहार से हिंदी के स्वर बुला रहे हैं साथ समंदर पार से कई सितारे चमक रहे हैं हिंदी के आकाश में छठा इंद्रधनुषी बिखरी है इसके मृदुल प्रकाश, प्रकाश में जग को ज्ञान ज्योति मिलती है हिंदी के भंडार से हिंदी के स्वर बुला रहे हैं सात समंदर पार, पार से हिंदी के स्वर बुला रहे हैं सात समंदर पार से सात समंदर पार से अभी आप सुन रहे थे हिंदी दिवस पर सजीवन मयंक की कविता अपने पन की चली हवाएं वाचक स्वर भारती परिमल